वहां भात भात की भयंकर गुफाएं हैं जो नाना प्रकार के मृग गणों से भरी रहती हैं यहां के पर्वत पर किन्नरों के आवास स्थान और गंधर्वों के भवन भी हैं मेरे साथ चलकर आप इन सभी स्थानों में एकाग्रचित हो माता सीता की खोज करें जैसे पर्वत वायु के वेग से कंपित नहीं होते उसी प्रकार आप जैसे बुद्धिमान महात्मा नर श्रेष्ठ आपत्तियों में विचलित नहीं होते हैं उनके ऐसा कहने पर लक्ष्मण सहित श्री रामचंद्र जी रोष पूर्वक अपने धनुष पर छुर नामक भयंकर बाण चढ़ाये वहां सारे वन में विचरण करने लगे थोड़ी ही दूर आगे जाने पर उन्हें पर्वत शिखर के समान विशाल शरीर वाले पक्षीराज महाभाग जटायु दिखाई पड़े जो खून से लथपथ हो पृथ्वी पर पड़े थे पर्वत शिखर के समान प्रतीत होने वाले उन ग्रद्धराज को देखकर श्री राम लक्ष्मण से बोले लक्ष्मण यह ग्रद्ध के रूप में अवश्य ही कोई राक्षस जान पड़ता है जो इस वन में घूमता रहता है यह संदेश ही ने विदेह राजकुमारी देवी सीता को खा लिया होगा विसाल लोचना श्री सीता को खाकर यह यहां सुख पूर्वक बैठा हुआ है मैं प्रज्वलित अग्रभाग वाले तथा सीधे जाने वाले अपने भयंकर बाणों से इसका वध करूंगा ऐसा कहकर क्रोध में भरे हुए श्री राम धनुष बाण चढ़ाई समुद्र पर्यंत पृथ्वी को कंपित करते हुए उसे देखने के लिए आगे बढ़े इसी समय पक्षी जटायु अपने मुंह से फैन युक्त रक्त करते हुए अत्यंत दीन और आर्त वाणी में दशरथ नंदन श्री राम से बोले आयुष्मान इस महान वन में तुम जिए औषधि समान ढूंढ रहे हो उस देवी श्री सीता को तथा मेरे इन प्राणों को भी रावण ने हर लिया है रघुनंदन तुम्हारे और लक्ष्मण के न रहने पर महाबली रावण आया और देवी सीता को हर कर ले जाने लगा उस समय मेरी दृष्टि देवी सीता पर पड़ी प्रभु जो ही मेरी दृष्टि पड़ी मैं श्री सीता की सहायता के लिए दौड़ पड़ा रावण के साथ मेरा युद्ध हुआ मैंने उस युद्ध में रावण के रथ और छत्र आदि सभी साधन नष्ट कर दिए और वह भी घायल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा श्री राम यह रहा उसका टूटा हुआ धनुष यह है उसके खंडित हुए बाण और यह है उसका शुद्ध प्रयोगी रथ जो युद्ध में मेरे द्वारा तोड़ डाला गया है यह रावण का सारथी है जिसे मैंने अपने पंखों से मार डाला था जब मैं युद्ध करते-करते थक गया तब रावण ने तलवार से मेरे दोनों पंख काट डाले और वह विदेह कुमारी श्री सीता को लेकर आकाश में उड़ गया मैं उस राक्षस के हाथ से पहले ही मारा डाला गया था आओ तुम मुझे न मारो श्री सीता के संबंध रखने वाली यह प्रिय वार्ता सुनकर श्री रामचंद्र जी ने अपना महान धनुष फेंक दिया और ग्रद्धराज जटायु को गले से लगाकर वे शोक से विभत्स हो पृथ्वी पर गिर पड़े लक्ष्मण के साथ ही रोने लगे अत्यंत धीर होने वाले भी वीर श्री राम ने उस समय दुने दुख का अनुभव किया असहहाय हो एकमात्र उर्द श्वास की संकटपूर्ण अवस्था में पड़कर बारंबार लंबी सांस खींचते हुए जटायु की ओर देखकर श्रीराम को बड़ा दुख हुआ उन्होंने सुमित्रा कुमार से कहा लक्ष्मण मेरा राज्य छिन गया मुझे वनवास मिला पिताजी की मृत्यु हुई देवी सीता का अपहरण हुआ और ये मेरे परम सहायक पक्षी राजवी मर गई ऐसा जो मेरा यह दुर्भाग्य है यह तो अग्नि को भी जलाकर भस्म कर सकता है यदि आज मैं भरे हुए महासागर को तैरने लगूं तो मेरे दुर्भाग्य की आंच से वह सरताओं का स्वामी समुद्र भी निश्चय ही सूख जाएगा इस चराचर जगत में मुझसे बढ़कर भाग्यहीन दूसरा कोई नहीं है जिस अभागे के कारण मुझे इस विपत्ति में पड़े भारी जाल में फंसना पड़ा है यह महाबली गिरद्रराज जटायु मेरे पिताजी के मित्र थे किंतु आज मेरे दुर्भाग्यवश मारे जाकर इस समय पृथ्वी पर पड़े हैं इस प्रकार बहुत सी बातें कहकर लक्ष्मण सहित श्री रघुनाथ जी ने जटायु के शरीर पर हाथ फेरा और पिता के प्रति जैसा स्नेह होना चाहिए वैसा ही उनके प्रति प्रत प्रदर्शित किया तांख कट जाने के कारण ग्रद्धराज जटायु लहूलुहान हो गया और उसी अवस्था में उन्हें गले से लगाकर श्री रघुनाथ जी ने पूछा तात मेरी प्राणों के समान प्रिया मिथलेश कुमारी श्री सीता कहां चली गई इतनी ही बात मुंह से निकाल कर वह पृथ्वी पर गिर पड़े भयंकर राक्षस रावण ने जिसे पृथ्वी पर मार गिराया था उस ग्रद्ध राजटायों की ओर दृष्टि डालकर भगवान श्री राम मित्रोचित गुण से संपन्न सुमित्रा कुमार श्री लक्ष्मण से बोले भाई यह पक्षी अवश्य मेरा ही कार्य सिद्ध करने के लिए प्रयत्नशील था किंतु उस राक्षस के द्वारा युद्ध में मारा गया यह मेरे लिए अपने प्राणों का परित्याग कर रहा है लक्ष्मण इस शरीर के भीतर इसके प्राणों को बड़ी वेदना हो रही है इसीलिए इसकी आवाज बंद होती जा रही है तथा यह अत्यंत व्याकुल होकर देख रहा है लक्ष्मण से ऐसा कह कर श्री राम उस पक्षी से बोले जटायो यदि आप पुनः बोल सकते हो तो आपका भला हो बताइए देवी सीता की क्या अवस्था है और आपका वध किस प्रकार हुआ जिस अपराध को देखकर रावण ने मेरी प्रिय भाभ्या का अपहरण किया है उसका वह अपराध क्या है और मैंने उसे कब किया किस निमित्त को लेकर रावण ने आर्य श्री सीता को हरण किया है पक्षी परवर सीता का चंद्रमा के समान मनोहर मुख कैसा हो गया था तथा उस समय देवी सीता ने क्या बातें कही थी तात उस राक्षस का बल पराक्रम तथा रूप कैसा है वह क्या काम करता है और उसका घर कहां है मैं जो कुछ पूछ रहा हूं वह सब बताएं रघुनंदन दुरात्मा राक्षसराज रावण ने विपुल माया का आश्रय ले आदि पानी की सृष्टि करके घबराहट की अवस्था में देवी सीता का हरण किया था तात जौ में उससे लड़ता लड़ता थक गया उस अवस्था में मेरे दोनों पंख काटकर वह निशाचर विदेह नंदनी श्री सीता को साथ लिए यहां से दक्षिण दिशा की ओर गया था रघुनंदन और मेरे प्राणों की गति बंद हो रही है दृष्टि घूम रही है और समस्त वृक्ष मुझे सुनहरे रंग के दिखाई देते हैं ऐसा जान पड़ता है कि उन वृक्षों पर खग से केस जमे हुए हैं रावण सीता को जिस मुहूर्त में ले गया है उसमें खोया हुआ धन शीघ्र ही उसके स्वामी को मिल जाता है काकुष्ट वह बिन्द नामक मुहूर्त था किंतु उस राक्षस को इसका पता नहीं था जैसे मछली मौत के लिए बंसी पकड़ लेती है उसी प्रकार वह भी देवी सीता को ले जाकर शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा अतः अव तुम जनक नंदिनी के लिए अपने मन में खेद ना करो संग्राम के मोहाने पर उस निशाचर का वध करके तुम शीघ्र ही पुनः विदेह राजकुमारी के साथ विहार करोगे ग्रद्ध राज जटायु यद्यपि मर रहे थे तो भी उनके मन पर मोह भ्रम नहीं छाया था उनके होश आवास ठीक थे वे श्री रामचंद्र जी की बातों को सुनकर के उत्तर दे ही रहे थे कि उनके मुख से मांस युक्त रुदर निकलने लगा वे बोले रावण मिश्रवा का पुत्र और कुबेर का सगा भाई है इतना कह कर उन पक्षीराज ने दुर्लभ प्राणों का परित्याग कर दिया श्री रामचंद्र जी हाथ जोड़े कह रहे थे कहिए कहिए कुछ और कहिए किंतु उस समय ग्रद्धराज के प्राण उनका शरीर छोड़कर आकाश में चले गए उन्होंने अपना मस्तक भूमि पर डाल दिया दोनों पैर फैला दिए और अपना शरीर को पृथ्वी पर डालते हुए वे धराशायी हो गए ग्रद्धराज जटायु की आंखें लाल दिखाई देती थी प्राण निकल जाने से वे पर्वत के समान अविचल हो गए उन्हें इस अवस्था में देखकर बहुत से दुखों से दुखी हुए श्री रामचंद्र जी ने सुमित्रा कुमार से कहा लक्ष्मण राक्षसों के निवास स्थान इस दंडक रण में बहुत वर्षों तक सुख पूर्वक रहकर इन पक्षीराज ने यहीं अपने शरीर का त्याग किया है इनकी अवस्था बहुत वर्षों की थी इन्होंने सुदीर्घ काल तक अपना अभ्युदय देखा है किंतु आज इस वृद्धावस्था में उस राक्षस के द्वारा मारे जाने के कारण पृथ्वी पर सो रहे हैं